जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय शर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगल वाग्म ममृतम जगत्पिवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षतम परम परमधाम जगद्धा नमामि तत् हृदय से प्रेरणाया तो बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वन्दे हम और श्रीयुत वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीूपं साग्र जा सहगण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाद सहगणलललतान्विता श्री आजान लंबित भुजौ कनकाव संकीर्त संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्म पालौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरविंदयुगल यस्ंगी दुषा वक्षोज प्रणी क्रते विल स्निग्धोंगस्वत काश्मीर तलिशोणिमु परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रका लहरी निर्व्याजमा नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तथो जयमुदीर वाछाकुभ्य सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे दुर्गतजन दयावलोको हे भट्टी उग्म सुमती रघुनाथ दासो श्री जीव में कृतमंद मतीदया वृंदावन बिहारी परम मंगल श्रीम्त माधव महोत्सव पूर्व प्रसंग में श्री वृंदाजी श्री श्याम उनकी दशा का निरूपण कर रही हैं श्री राधिका वियोग में श्याम अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं श्री श्याम ने जो बिलाप किए उस बिलाप को श्री वृंदा देवी जी ने सब सखियों के सामने सुनाया श्री श्याम ने उस समय शिव वृंदा से कहा कि अरे शिवृंदा तू किसी तरह से मुझे श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के साथ में मिला राधा रानी के साथ में मेरा मिलन प्राप्त करा ऐसे श्याम सुंदर व्याकुल हो रही हैं श्री वृंदा उस समय श्याम सुंदर के साथ में मिल करके जो चली पुनः पुनः श्री श्याम सुंदर आम्रेडन कर रहे हैं बार बार कह रहे हैं श्री कह रही हैं कि मैं जैसे ही चली मैंने देखा क नैवा ददम प्रिय सखी तुलता लतायाहा म मन तमा सुबतेध ना तो उस समय वृंदावन की जितनी भी लताएं थी वे सब पुष्पित नहीं है लताएं उजड़ी हुई हैं उनमें फूल नहीं दिख रहे हैं क्यों फूलों की चोरी हो गई है वे नहीं दिख रहे हैं उनको देख करके मैं व्याकुल हो गई आगे अब वृंदावन की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण वियोग में संपूर्ण वृंदावन कैसा हो गया है जब वो श्री प्रिया लाल इन दोनों का मिलन नहीं हो रहा है स्वामी उधर मान धारण करके विराजमान है श्याम सुंदर उधर राधिका वियोग में विफल होकर के विराजमान हैं और प्रलाप बिलाप कर रहे हैं उस समय वृंदावन की क्या दशा हुई इसका श्री जी वर्णन कर रही हैं अड़तालीसवें श्लोक में उसका वर्णन करेंगे तीसरे उल्लास के अड़तालीसवें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं के क्य उज्यंत मधुपा मात्रम मधुशुन्य मधुगंधमात्र ढूंढा मधुशन्यलतावनाली वृंदवनी बत राधके आशिष्टे निर्देशिकाश्चा स्वनुद्व मधुपा मधुप मात्रम मधुपा माने भौरे मधु गंध मातरम गंध भले बह रहा हो सुगंध आ रही हो बंधु भवनों के ऊपर कोई असर ही नहीं है ये क्या हो रहा है आश्चर्य हो रहा के भौरे जो गंध मात्र से खिंचे हुए चले आते हैं वे आज न मधु के ऊपर कहीं मडरा रहे हैं न सुगंध से आकर्षित हो रहे हैं मकरंद बहरा है वृक्षों से तो बह रहा है किसी को परवाह ही नहीं है भोरे मधु का पान नहीं कर रहे हैं कैसे मधुप है तो उज्जंती मैंने त्याग देती हैं, मधुपा मधुगंध मात्रम, भोरे मधु और गंध दोनों को त्याग करके माने हैं, घूर्णन तथा पे मधुशून्य लताब्द जाति और आज लता और द्रु माने वृक्ष द्रुम इनसे ये सबके सब, सब मधुशन्य सूखते हुए चले जा रहे हैं इनमें मधु नहीं बह रहा है गिरह काल के समय इनमें मधु बह नहीं रहा है घूर्णन तथापि फिर भी ये घुमेड़ खा रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं घूर्णन तथा मधुशून्य लता दुर्जाति इस समय वसंत का समय आ रहा है उनमें से मधु बहना चाहिए था उनमें से मकरंद बहना चाहिए था सुगंध फैलनी चाहिए थी परंतु तो लता और वृक्ष ये दोनों के दोनों आज केवल घूम रहे हैं चक्कर खा रहे हैं परंतु इनमें मधु प्रवाहित नहीं हो रहा है मधु कहीं निकल नहीं रहा है जो किसी दूसरे का सहारा लेकर के खड़ी हो उसका नाम है लता जो स्वयं विराजमान हो खड़ा हो उसका नाम है द्रुम। ध्रुव का तात्पर्य है जो आकाश को घेर करके खड़ा हो उसका नाम है द्रुम ध्रुम शब्द का शब्दार्थ होता है आकाश को ढकने वाला आकाश को घेरने वाला और लता माने जो स्वयं खड़ी नहीं हो वृक्ष का सहारा लेकर के ही जो खड़ी हो उसका जिसको कोई सहारे की जरूरत हो किसी के ऊपर जिसको चढ़ाया जाए वो लता के लायक तो मधुशून्य लतात दुर्जाति मधु से शून्य होकर के वृक्ष और लताएं हो गई हैं और घूर्णती पे विचरण कर रही है हाय वृंदावनी वृंदावनी ये वृंदावन की अवनी, वृंदा अवनी, वृंदावनी अद्य बत राधिकया विशिष्ट श्री राधिका ने जब वृंदावन का त्याग करके गोष्ठ में प्रवेश किया अर्थात वन प्रदेश का त्याग करके जब श्री राधिका ने गोष्ठ में प्रवेश किया उस समय निर्द्वेश काश्च्य ब्रम का वृंदावन का स्वभाव है कि यहाँ पर पशुओं में पक्षियों में नैसर्गिक स्वाभाविक द्वेश भी नहीं है यहाँ पर एक साथ सिंह मृग एक घाट के ऊपर पानी पीते हुए रहते हैं तो निर्देश काश्च्य यदि वृंदावन में जो निवास करेगा उसके हृदय में द्वेष नहीं होगा वृंदावन की का कहीं प्रभाव है कि वो हृदय की प्रीति को ये रज कहीं स्थापित करती है पंत निर्देश काश्य द्वेश रहित होकर के भी बी मृगा बी माने पक्षी और मृग माने पशु मृ माने पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर जो गमन करे उसका नाम मृग जो ख माने आकाश में गमन करे उसका नाम खग खग मृग तो मृग माने पक्षी माने आकाश तो मृग माने यहां के सारे पशु तो पशु पक्षी वे सब के सब यद्यप निर्देश काश्च द्वेश रहित हैं फिर भी स्वमनुद्विषंति ये सब के सब आपस में तो द्वेश नहीं कर रहे हैं परंतु तो आश्चर्य की बात है मैं देख करके आश्चर्य हो रही हूं वृंदा जी कह रही हैं कि ये अपने शरीर के साथ में द्वेष कर रहे स्व अनु दिशंती अपने साथ में ही ये लोग द्वेष करते हुए विराजमान हैं। पक्षी भी अपने साथ में द्वेष कर रहे हैं और मृग भी अपने साथ में ही द्वेश करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो उज्जंते मधुपा मधुगंध मातरम भोरे इस समय मधु होने पर भी कहीं मधु है कंध है उसकी ओर उस मात्र की ओर नहीं देख रहे हैं कहा बिल्कुल कहा मधु है कहां गंध है उसकी ओर इनकी प्रवृत्ति है ही नहीं मधुपों की और घूर्णन तथापि मधुशून्य लता दुर्जाति वृक्ष लताएं ये भी न जाने कैसे मधु बहाना इन्होंने बंद कर दिया है सुगंध को फैलाना भी इन्होंने बंद कर दिया है ये लता और द्रु माने वृक्ष इनकी जाति मधुशून्य हो गई है पंत फिर भी घूर्णती ये चक्कर खाती हुई घुमेड़ खाती हुई विराजमान हो रही है वृंदावना वृंदावनी ब्रिन्दा आज वृंदावन की ये भूमि अद्यवत राधिके अवशिष्टे श्री राधिका वृंदावन को छोड़ करके अपने महलों में चली गई अर्थात बिहार भूमि यमुना श्री गोवर्धन की राधा कुंड के निकट के वृंदावन का त्याग करके जब श्री राधिका अपने गोष्ठ में चली गई हैं वृंदावन अवनी का त्याग करके जब वो वन अवनी का त्याग करके बेगोष्ठ में चली गई हैं उस समय निर्देश काश्च्य बेमृगा जो पक्षी और एक दूसरे से द्वेष नहीं करते थे वे भी स्वम अनुद्वेश किसी दूसरे के साथ में तो द्वेश नहीं कर रहे हैं परंतु न जाने क्यों बिर में व्याकुल होकर के ही ये अपने आप के साथ में द्वेष करते हैं अर्थात ये भोग को नहीं भोग रहे हैं ये अपने आप के साथ में द्वेष करते हुए विराजमान हो रहे हैं यशमिन विराजत हरि सखिता संभाव्यते नखलुचेत तेवा न खलु चेत मांजी हंता से वायुरपिया स्ुति स्मृत याता गतिदम नृतरा न वेदमी अरी सखी हम लोगों ने सदा ही सुना है और देखा है कि यजते हरि वे श्री हरि जहाँ पर विराजमान रहते हैं वहाँ पर कोई भी ताप नहीं आता है उनका नाम ही है हरि जो चित्त को हरण करे, उनका नाम हरि जो पाप को हरण करे उसका नाम हरि परंतु यस्मिन विराजते हरि आश्चर्य की बात है कि इस वृंदावन में श्री हरि विराजमान हैं। देखती सुनती यही रही सुनती भी रही देखती भी रही कि जहां हरि विराजमान होते हैं अरे सखी ताप तास्मिन संभाव्य न उस स्थान पर तापता माने ताप प्राप्त होना आध्यात्मिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप वहां प्राप्त नहीं होते हैं आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के एक आधि एक व्याधि जहां पर शरीर का ताप हो उसको कहते हैं आधी जहां मन का ताप हो उसका नाम है व्याधि ये दो प्रकार के ताप हुए आध्यात्मिक आदि भौतिक ताप जहां जीवों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो ताप हैं उनको कहेंगे भौतिक ताप शेर चीता सर्प इत्यादि के जो ताप हैं उनको आदिभौतिक ताप कहेंगे आधिदैविक ताप जो दैव के द्वारा नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं अतिवृष्टि अनावृष्टि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना अकाल पड़ना ये दैव के जो ताप हैं वो भी वहां पर प्राप्त नहीं होते हैं तो आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के आधी और व्याधि आधी माने मन की चिंता व्याधि माने व्याधि माने मन की चिंता आधि माने शरीर की चिंता तो आदि व्याधि ये दोनों वहां प्राप्त नहीं होते आध्यात्मिक ताप आदि भौतिक में प्राणियों के द्वारा प्राप्त होने वाले ताप प्राप्त नहीं होते और दैविक में दैव या ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाले ताप भी वहां नहीं होते जहां पर कृष्ण विराजमान है इसलिए यराजते हरि सखितापता संभाव्यते न जहां पर श्री हरि विराजमान है वहां पर किसी प्रकार के ताप की प्राप्ति नहीं होती है परंतु अरि सखी न इति खलुचे ऐसा इति योजी ऐसा तू अब मत समझ अर्थात हाय श्री राधिका के कृष्ण बिरह में व्याकुल होकर के मान धारण करके अपने घर में चले जाने पर और श्री श्याम सुंदर जब श्री राधे का व्योग में व्याकुल हैं तो उनके व्योग के कारण ये वृंदावन रूपी पूरी वृंदावन सखी ये अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई है वृंदावन भी सखी है श्री तो वृंदावन रूपी ये सखी कुंज रूपी सखी भी व्याकुल हो गई है और यहां पर सारे ताप एक साथ उपस्थित हो गई हैं प्रिया लालियत बिहार करते रहे तो कोई ताप नहीं है प्रिया लालियत सुख से नहीं विराज है तो यहां पर सारे ताप अपने आप उपस्थित हो जाएंगे तो अरी सखी ऐसा तू मां अनुयोजी ऐसा तू मन में मत समझ कि श्याम सुंदर जहां विराजमान है वहां तापता मन कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि इस समय श्याम सुंदर के विराजमान होने पर भी क्योंकि श्याम सुंदर दुखी है और उधर श्री मान धारण करके मान भवन में हुई हैं अपने भवन में चली गई हैं इसलिए वृंदावन में सारे ताप सबको प्राप्त हो रहे हैं हंतासे हनताखी देख श्री श्याम सुंदर के श्री अंग की वायु भी यदि किसी का स्पर्श करे तो तेवान वे किस गति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं अर्थात इस समय तो दशा हो रही है कि श्याम सुंदर के श्री अंग की वायु का स्पर्श करके भी सारा वृंदावन एकदम विरह में प्त तो हो रहा है उल्टी बात हो रही है कहा तो श्याम सुंदर के विराजमान होने से कहीं कोई ताप नहीं होते थे और अब उल्टी बात हो रही है कि श्याम सुंदर के अंग की वायु का स्पर्श मात्र भी यदि कहीं हो रहा है तो तेवान या गति उन जीवों को प्राप्त नहीं हो जाती है अर्थात यहां पूरा का पूरा वृंदावन कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो रहा है इदम दम नित्वेदमी इस बात का क्या कारण है यह मैं नहीं जान रही हूं इसका वास्तविक जो उनकी कौन सी गति होती है उस गति की क्या दशा होगी इस बात को भी मैं नित् उसके परमा परिणाम को उसके अंत को मैं नहीं जान पा रही हूं शाम सुंदर की अंग की संपर्क वायु के संपर्क को भी जो प्राप्त करेंगे अर्थात श्री वृंदावन श्याम सुंदर की ही सखी होकर के विराजमान है और यदि हैं तो सारा वृंदावन सखी वह भी दुखी हो रहा है सखी वह भी दुखी होकर के विराजमान है और श्याम सुंदर के अंग की वायु का स्पर्श भी जिसको प्राप्त होगा उसको कौन सी गति संभावित है इस बात को मैं नितरा माने उसके अंत तक को मैं नहीं जानती हूं अर्थात तो उसके अंत की कल्पना भी नहीं कर सकती हूं ऐसी दशा हो रही है रस की और विरह की एक रीति है कि मिलन काल में सारा वातावरण सारी प्रकृति सारा वृंदावन श्री सरकार को परम आनंद में दिखता है और व्योग में दोनों स्थिति होती है कभी तो अपने से बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखती है और कभी अपने से बिल्कुल अनुकूल स्थिति दिखती है और ऐसा लगता है कभी तो उल्हाना देते हैं कि अरे मलयालिल मैंने तेरा क्या बिगाड़ किया तू मुझे क्यों मुझ विरही को क्यों सता रहा है मुझ विरहीन को क्यों सता रहा है तो कभी तो प्रकृति विरोधनी होकर के प्रकट हो जाती है और कभी विरोध प्रकृति वह बिल्कुल अनुकूल होकर के प्रकट हो जाती है तो विरह वर्णन में प्रकृति वर्णन की दो पद्धति होती है एक पद्धति होती है प्रकृति में सामंजस्य प्राप्त करना और कभी प्रकृति में अपनी भावनाओं से सर्वथा विरोध प्राप्त करना जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों की परंपरा में भी मन ये ही बारह मास बारह मासा षड वर्णन इनकी परंपरा में भी ये देखें लोकगीतों की परंपरा में वहां पर भी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहीं सामंजस्य और कहीं विरोध इसको वर्णन करने की एक सहज शैली है जैसे हाय विराणी कहेगी कि ये सारे लोग होली के अवसर पर देखो अन्य जितनी भी सखिया हैं वे कैसी होली खेल रही हैं और मालूम मालूम होता है कि इन सबों ने मेरे मुझे होली में जला दिया है ये विरोध तो वहां पर आनंद में होली हो रही है यहां पर यह सब जैसे मुझे होली में जलाती हुई विराजमान हो रही हैं तो ऐसा कभी जैसा अपना भाव ऐसा ही भाव प्रकृति में देख रही हैं जैसे श्रीमद भागवत ने श्री, श्री महशीगण महशी गीत में कह रही हैं कि अरे समुद्र तू उसी प्रकार उद्वेलित हो रहा है जैसे कि हम कृष्ण वियोग में व्याकुल हो रही हैं अरे पर्वत तू तो इसी प्रकार जड़ता दशा को प्राप्त करके बिल्कुल समाधि हो रहा है जैसे प्यारे का रूप ध्यान करते हुए हम व्याकुल हो रही हैं। हैं, आहा ये हंस कितने हैं जो मेरे पास में चले आए हंस स्वागत मास पे ब्रुहंग ब्रूहंग कथाम अरे हंस तुम्हारा स्वागत है लो ये दूध लाई हूं इसको तुम पी लो श्री श्याम सुंदर है उनका संदेश देने के लिए क्या तुम आए हो श्याम सुंदर के संदेश को हमको बता दो तो कभी प्रकृति के साथ में मित्रता और सामंजस्य कभी प्रकृति के साथ में एकदम विरोध ये बिरा वर्णन की दो शैली ही है तो यहां पर यही कह रहे हैं कि आज श्याम सुंदर के वियोग को देख करके सारा वृंदावन भी जैसे वियोग में डूबा हुआ है वो कह रहे हैं श्याम सुंदर के श्रीअंग की वायु का भी यदि किसी को स्पर्श हो जाए तो उसकी कौन सी गति होगी और वो गति कहा तक उसको पहुंचा देगी उसका परिमाण परिणाम क्या होगा उसका रिजल्ट क्या होगा इसको भी बता देना मेरे लिए असंभव है उसका परिणाम क्या होगा कहाँ तक की दशा उसकी पराकाष्ठा कहां होगी इसको बता देना मेरे लिए कठिन हो रहा है कठिन हो रहा है पुनः सुनने लें सखी अभी तक हमने ये अनुभव किया कि यस्मिन विराजित हरि श्री हरि जिस स्थान पर विराजमान होते हैं क्या बात कैसी सुंदर यह एक सार्वभौमिक सत्य है श्री प्रभु यदि घर में विराजमान हैं कहीं विराजमान हैं तो वो घर सर्वदा सर्वदा प्रभु की कृपा के कारण सुख समृद्धि से युक्त होकर के रहेगा वहां पर वो घर लीला कुंज होकर के ही रहेगा ये एक सार्वभम शक्ति भी है तो यस्मिन विराजते हरि जहां पर श्री प्रभु विराजमान होते हैं वहां पर सखित तापता संभाव्य तेना वहां पर कोई भी ताप कभी भी संभव है ही नहीं खल चेत इति मान ये बात सत्य थी परंतु तो अरी सखी अब इस बात को तू मत मान मां माने मत अनुयोजी माने इस बात को तू अब मत मान क्योंकि श्री शामसुंदर दुखी हैं तो शामसुंदर दुखी हैं तो फिर सुख की प्राप्ति कैसे हो जाए हम लोगों के साधकों के लिए भी ये सदग्रहस्थ जो हैं सेवा करने वाले हैं उनके हृदय में के लिए भी एक ये कहीं आदेश हो गया कि ठाकुर के सुख का विचार न करके अपने सुख का विचार करना और सेवा में चित्त न रखना यह गृहस्थी के लिए महादोष की बात होगी घर में जब श्री प्रभु विराजमान हैं तो प्रभु के सुख का ही विचार करना चाहिए प्रभु के सुख का विचार न करते हुए केवल अपने स्वार्थ का विचार करना और अपने एलफेन में अपने सुख मौज में डूबे रहना और ठाकुर को तो कुछ भोग लगा नहीं रहे हैं और स्वयं यदि रबड़ी मलाई खा रहे हैं तो ये महामहा दोष होगा ये उचित नहीं है इसलिए सर्वदा सर्वदा प्रभु के सुख का विचार करके उनके भगवत प्रसाद को ही अन्य रूप में ग्रहण कर, करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए यह एक उपदेश भी हो गया यहां पर साधक के लिए एक ये भजन की पद्धति भी निरूपण कर दी कि घर में श्री प्रभु विराजमान हैं जो प्रभु विराजमान हैं उनके सुख का ही सर्वदा सर्वदा ध्यान करते हुए हमको विराजमान होना चाहिए हमको रहना चाहिए उनका सुख पहले अपना सुख बाद में तो यशिन विराजत हरि अरे सके जहां प्रभु विराजमान है वहां पर दुख नहीं होगा ऐसी बात को अब मत समझ क्योंकि यदि प्रभु दुखी हैं तो फिर सुख रह नहीं सकता है ऐसे ही इस वृंदावन में अब सुख नहीं रह रहा है श्याम सुंदर हाँ इतने बिरा में तप्त तो हो रहे हैं कि श्याम सुंदर का स्पर्श करके जो वायु आएगी वो भी ऐसी लू जैसी हो रही है ऐसी गर्म हो रही है कि उस वायु को प्राप्त करने वाले की क्या गति होगी इसको एकदम नितराम नेदो बिदमो वेदमी इस बात को हम नितराम माने पूरी तरह से नहीं जान पा रही हैं आगे कह रही हैं नाने शास्त्र मुखिया भूषणानि हरिभूषण यदवाचकाच मै क्षयका युष्माशुता खलु गोचरिता तन्वय धन्यस्तस्तमताचरेण हरन, नानीति हाय हाय श्री प्रियालाल दोनों को कितना कितना कष्ट हो रहा है इस समय स्वामी भी कष्ट में है श्री श्यामचंदर भी आज व्याकुल होकर के रह रहे हैं ना अनेक अनेक कष्ट हैं ना ना इति नान नाना इति अरे कहाँ तक वर्णन करूंगा आगे वर्णन मत करो आगे वर्णन मत करो ये नाना इति कहकर कह के रहे हैं कि नहीं नहीं अनेक अनेक कष्ट है नाना उनका आगे वर्णन मत करो मत करो शास्त्र मुखिया ऐसा कहते हुए शास्त्र मुखिया जब श्री बृंदा उनके नेत्रों से झरझर अश्रधारा प्रवाहित होने लगी अस्त्र माने आंसू शास्त्र मुखिया वे आंसू से युक्त तो हो गई और उन्होंने यह कहा कि लोग श्री श्याम ने अपने जो आभूषण दिए हैं उन आभूषणों को हे विशाखा हे ललता अब तुम संभाल। शाम सुंदर ने ये आभूषण जुआ ना सब सखी बोली कि ना ना, अरे वृंदा आगे मत बोल आगे मत बोल ऐसा मत कहे माने भारतीय परंपरा कुछ ऐसी रही है कि यदि कोई अनिष्ट की बात कहे तो उसको तुरंत टोका जाता है ना नाना शांत पापम शांत पापम ऐसा मत कहो मत कहो सामान्यतः जो शिष्टाचार रहा उसमें यह ये कि ये किसी को छींक भी आ जाए तो उसको भी शतंजीव आशीर्वाद देते हुए नहीं चिरंजीव रहो कोई कहीं छींक भी आ जाए तो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं नाना शतंजीव चिरंजीव रहो आयुष्मान यह ऐसी ही परंपरा रही पुरानी परंपरा देखी ये ये सिस्टर घरों में एक पुरानी परंपरा यदि कहीं कोई छोटा बालक है छींक भी रहे तो बड़े कहते हैं शतंजीवो भोजन करते समय किसी को आ जाए छींक आ जाए उस समय कहते हैं शतंजीवो जरूर कहते हैं यदि कोई बात मुख से गलत निकल जाए तो उस समय बड़े लोग टोकते थे कहते हैं ना शांतम पापम मंगलम भाव कल्याण हो कल्याण हो कहीं निकल रहे हैं कोई अपशकुन हो जाए तो कहते हैं नहीं शांतम पापम ठाकुर जी शिव शिव कल्याण कल्याण राधे राधे कहीं ना कहीं कोई भगवंत नाम उनका उच्चारण करके अमंगल उनको दूर करने की परंपरा भारतीय मंगलमई जीवन पद्धति का एक भाग रही है और उसमें कभी भी अमंगलमय शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाएगा आजकल तो वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है नहीं तो पुरानी जो परंपरा रही वो ये नहीं कहेंगे क्या रे, दिया दिया बुझा दे, हाँ, हाँ। ये दिया दे, हाय हाय, कहेंगे, कर बत्ती बढ़ा दो बत्ती बुझा दो नहीं पुरानी जो परंपरा है उसमें कहा जाएगा दुकान बंद कर दो नहीं दुकान बढ़ा दो ये, ये शिष्टाचार की जो शव है उसको कहीं मिट्टी या कुछ दूसरी तरह से उसको कहेंगे कोई समाप्त हो गया है तो ये कहेंगे उनको भगवत प्राप्ति हो गई भगवत धाम चले गए मर गए ऐसा नहीं कहेंगे तो अमंगल में जो वचन है उनको कहीं मुख से भी न लाने की एक पद्धति रही है ये भारतीय शिष्टाचार में एक कहीं पद्धति रही है तो वो ही यहां पर अपनाते हुए जब श्री वृंदा ऐसे ऐसे बचन को कही कि हाय हाय क्या दशा होगी जिसको श्याम सुंदर की वायु भी मिल गई गर्म उसकी क्या दशा होगी उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी इसको मैं नहीं जानती हूं इस बात को जैसे ही कहा सबने एक साथ कहा नौ इति अर्थात अलम अलम शांतम पापम शांतम पापम ऐसे बचन मत का ऐसे वचन मत कह ऐसे सबने उस समय टोका और कहा नहीं मंगल हो मंगल हो सर्वत्र सर्वत्र मंगल ही विराजमान हो ऐसे वचन सब सब ने कहे उस समय शास मुखिया श्री वृंदा आंसुओं से युक्त मुखवाली होकर के हर भूषणानी तद्वाचक आती श्री श्याम के जितने भी आभूषण हैं उन आभूषणों को सामने रखती हुई बोली समर्पित करती हुई बोली कि ये भगवान के भूषण हैं और तदाचकानी श्याम सुंदर ने जो मुख से वचन कहे वो मुख से वचन भी मैंने तुम्हारे सामने कह दिए और ये आभूषण भी तुमको दे रही हूं अभी मया इन आभूषणों को मैं तुमको दे रही हूं अक्षय कांत मंती ये दोनों के दोनों ही वचन भी और आभूषण भी अक्षय कांति से युक्त हैं अक्षय कांति से युक्त इन आभूषणों को मैं तुमको युषमात खल खलु चरितान तनव्य इन सारे आभूषणों को और वचनों को माने तुम्हारे लिए अरे सखियो तुम्हारे लिए तान खलु गो चरितान हे तन्वेह हे सुंदरियो इन वचनों को मैंने तुमको गोचर करा दिए गोचर माने कान से तुमने इन वचनों को सुन लिया और आंखों से इन आभूषणों को देख लिया तो गोचर कर लिए आंखों से इन आभूषणों को देख लिया तो नेत्र गोचर हो गए और कान से तुमने सुन लिया ये श्रवण गोचर हो गए इन वचनों को तुमने अपनी इंद्रियों से आंख और कान से समझ लिया है समझ लिया है हे तन्वय तन्वय माने हे परम सुंदरी ब्रज गोपिकागण ये आभूषण मैंने तुमको सामने दे दिए धन्यम हृण मतम अब इस समय जो धन्यम मतम जो कार्य जो मत जो विचार परम कल्याणमय हो धन्य हो ऐसे धन्य मत को हृदय जो तुम्हारे हृदय में विराजमान हो तो हृदि हृदय हृदय हृदय में जो तुमने अच्छे विचार को मत को रख रखा है उस हृदय हृदय में विराजमान अच्छे धन्य मत को आचरताचरिणो उसका तुम आचरण करो अचरेणो मन शीघ्र ही अचरे हृद्यस्तम शीघ्र ही हृदय में स्थापित किए गए धन्यम मतम धन्य जो विचार है उस विचार का आचरण तो तुम आचरण करती हुई विराजमान हो फिर दोबारा सुनने ले कि ना सब बोली ना ना ऐसे बचन मत कहे मत कहे उस समय शास्त्र मुखिया जिनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं उन वृंदा ने हरिभूषण आनी श्री हरि के भूषण और तद वाचकानी सुंदर के वचनावली को प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये दोनों ही वस्तुएं अक्षय कांति मंती अत्यंत अत्यंत कांति से युक्त होकर के विराजमान है ये वचन भी कांत्यमान है और शाम सुंदर के भूषण भी बड़े चमकीले हैं ये भी कांतिमान हैं। ऐसे आभूषणों को ताने खलो गोचरितानी, इन आभूषणों को मने तुम सब सखियों के सामने गोचरितानी मैंने तुम्हारी इंद्रियों के सामने इनको उपस्थित कर दिया है इनको तुमने ग्रहण कर लिया है हे, हे सुंदरियों अब चरण माने शीघ्र ही हृदय तुम्हारे हृदय में जो धन्यम मतं परम कल्याण करने वाला मत हो विचार हो उसके अनुसार तुम आचरता अब तुम आचरण करती हुई विराजमान हो अब उसके अनुसार तुम आचरण करती हुई विराजमान हो मन जो उचित हो उसको कीजिए वृंदागिरा प्रकार श्री वृंदा यद्यपि देवी हैं फिर भी ये अपने आप को अत्यंत लघु मानती हैं और लघु मान करके विशाखा इनको ही अष्ट सखियों को अत्यंत आदर देती है ललताभिशाखा तुंग विद्या इंदुम लेखा रंगदेवी जी सुदेवी जी इन सबको अष्टों आठों जो सखी हैं, उनको तो अत्यंत आदर देती हैं देवी होकर के भी और स्वयं अत्यंत दीन होकर के विराजमान होती हैं और सखियों से कहा कि ये वस्तु में लाइ इनका इनके अनुसार अब तुम जो उचित हो कार्य करो वृंदागरा मुर हराभरण श्री आचो श्री राधिका सवे शाम हरियो या अब श्री वृंदा के इन वचन को सुनकर के वृंदा जी के इन वचन को जब सुना इन वृंदा के वचन के साथ में मुरहर आभरण श्रीया श्याम सुंदर के आभूषण भी समर्पित किए गए हैं उन आभूषणों की शोभा का भी समने दर्शन किया फिर तो वृंदा के वचन और श्री मुरहर उनकी आभूषण आभुश, आभूषणों की शोभा का दर्शन करके श्री राधे का सबयाम हृदय द्रवो यह राधिका की जितनी भी सखीगण हैं उनका हृदय जैसे ध्रुवीभूत हो गया हृदय द्रव हृदय जो है वही ध्रुवी हो गया है सबकी सब वृंदा सब के दीन वचन को सुनकर के श्याम सुंदर के उन आभूषणों को देख करके सबका हृदय अत्यंत अत्यंत दीन हो गया है मुरहर हर कह करके श्याम सुंदर को मुरा माने वेदना और उनका जो हरण करे उसका नाम मुरहर मुर नाम करके एक दैत्य भी था उस दैत्य का कभी श्री कृष्ण ने पहले पूर्व पूर्व में कहीं वध किया और मुर दैत्य का वध करके श्री कृष्ण सोलह हजार एक सौ को कहीं लेकर के आए ऐसा पौन मासी जी के द्वारा इन गोपिकागणों ने कहीं सत्संग के प्रसंग में सुन रखा है कि समझ रही हैं कि हाँ कभी श्री कृष्ण ने कोई अवतार धारण किए होंगे उस समय उन्होंने कभी भौमा का सेनापति था पांच वाला मुर नाम करके दैत्य उस मुर दैत्य का बध किया था और इसलिए कृष्ण का एक नाम पूर्व जन्म का कोई एक नाम मुरहर भी प्रसिद्ध है ये लीला में इस तरह से भी स्वीकार कर रही है कि मुरहर अथवा मुरहर का जो अर्थ है वो है मुर माने हृदय की पीड़ा उसका जो हरण करे श्री विठलनाथ जी ने श्री यमुनाष्ट की टीका में मुरार्य पद पंकज स्फुरमंद कटाम तटस्थ नवकान प्रकटमोद पुष्पा मुना सुर सुपूजित समर्पित श्रीय विभति इनमें मुरहर शब्द का मुरारी शब्द का अर्थ किया मुरा वेदना पीड़ा बिह उसका जो हरण करे उसका नाम मुरहर मुरारी तो ब्रज लीला में मुरारी का अर्थ होगा जो गोपियों के हृदय की पीड़ा को दूर करे यह ब्रज लीला में मुरारी शब्द का अर्थ होगा सामान्यतः मुरहर का जो ऐश्वर्य में अर्थ है वो है जिन्होंने भौमासुर का बध करके मुरदैत्य का बध करके सोलह राजकन्याओं को भौमासुर के कारागार से मुक्त करा करके उनके साथ में विवाह किया वे मुरहर होकर के विराजमान तो ऐश्वर्य में और तो माधुर्य में, दोनों में मुरहर के या मुरारी शब्द के यही अर्थ हो रहे हैं तो मुरहर आवरण श्रिया श्याम सुंदर के आभूषणों की शोभा का दर्शन करके वृंदा के इन वचनों को सुन करके सबको बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही सब उस समय व्याकुल हो रही है श्री राधे काम सब ऐसा सम, श्री राधिका की जितने भी समान अवस्था वाली सखी गण है उनको अपूर् से हृदय द्रुव यह अपूर् से हृदय में ध्रुवीभूतता प्राप्त हुई उनका हृदय जैसे गल गया है अब जब हृदय गला तो वो हृदय सबसे पहले कहां आया सब प्राप्त कंठमी ध्रुवीभूत हृदय उनके कंठ को अवरुद्ध करता हुआ विराजमान हुआ तो सब प्राप्त मन वो हृदय का जो द्रिवी है हृदय रूपी द्रव वह कंठ में आया और इन गोपकार के गले हप हप करके भर गए हैं ये उचित स्वर से बोल नहीं पा रही हैं सारी की सारी सखी श्री ललता विशाखा सब हृदय द्रव के कारण इनके कंठ अवरुद्ध हो गए हैं नेत्रुग युगम परंतु और उसके बाद में वो जो हृदय था वह हृदय का जल वही आंखों के भीतर भी आया है आंखों के ऊपर भी आ गया है नेत्र युगम परंतु नेत्र युग को भी प्राप्त हो गया परंतु धैर्यों इस समय श्याम सुंदर के प्रति इनमें इतना प्रणय कोप है कि प्रणय कोप के कारण धैर्य ने तस्य रू रे पथनार्थ वर्तमो धैर्य ने आकर के इन युगल सरकार को इन गोपियों के नैनों के उस आंसुओं को पथनार्थ व्रतम नीचे कहीं गिर न जाए यह हृदय इसलिए धैर्य ने इनके आंसुओं को रोक लिया क्या सुंदर अब देखिए हृदय पहले जल बना हृदय ने जल का रूप धारण किया जल का रूप धारण करके उछाल लेते हुए वो गले तक पहुंचा गला अवरुद्ध हुआ अब गले के अवरुद्ध होने पर नेत्रों में आया नेत्रों में आंसू कहीं छल छला आए हैं परंतु धैर्य उन आंसुओं को नीचे निकल रहा है गृण दे रहा है कि हाय ये गोपीका गण बिना हृदय के काम कैसे करेंगे इसलिए आंसुओं को धैर्य रूपी सखी ने उस समय योगी तो रोक लिया क्या सुंदर ये यहां पर जितने भी भाव हैं वे भी सखी हैं ना जहां सखियों का वर्णन किया गया सखियों के चार प्रकार रसकों ने वर्णन किए सखी चार प्रकार की हैं एक सखी है उनका नाम है अंतर्गता माने हृदय में भाव रूपी सखी पहली सखी है अंतर्गता जैसे लज्जा क्रोध मान ये भाव जो हैं वे भी सखी हैं और शिवप्रिया लाल को बिलसाती हैं तो पहली सखी हुई अंतर्गता सखी दूसरी सखी हुई वो हुई अग्रवर्तनी अग्रवर्तनी सखी कौन सी है बोले जैसे श्री ललताजी विशाखा जी ये अग्रवर्तनी सखी फिर तीसरी सखी जो है वे कौन हैं बोले अंगसंगनी संगनी श्यामचंदर ने जो बंशी ले रखी है श्यामचंद्र ने जो माला वस्त्र प्रियाजी ने जो साड़ी प्रियाजी ने जो कंचकी प्रियाजी ने जो कंठसरी प्रियाजी ने जो बाजू प्रिया जी ने जो वलय प्रिया जी ने जो नूपुर जो मंजिल जो मत कोथनी कान में ताटंक जो मस्तक के ऊपर ललाटका बंदनी चंद्र का ये जो धारण कर रखे हैं आभूषण ये कोई आभूषण थोड़ी है ये भी सब सखी हैं जो श्री प्रिया लाल इन दोनों को मिलाएंगे तो तीसरी सखी हो गई अंग संघनी सखी कोई सखी है कृष्ण अंग संघनी कोई सखी है श्री राधिका का अंग संघनी एक सखी ऐसी भी है जो उभय अंग संघनी है जैसे शैया जैसे दर्पण जैसे छत्र उभय अंग संघनी जैसे कुंज वो उभय अंग संघनी सखी है तो ये तीसरी सखी हो गई एक अंतर्गता हुई एक अग्रवर्तनी हुई तीसरी हुई अंगसंगनी और चौथी जो सखी है वे चौथी सखी हैं कहीं अनुगता सखी ये जो दासीगण है वह दासीगण श्री युगल सरकार की सेवा करते हुए विराजमान तो चौथी अनुगता सखी होकर के भी विराजमान तो यहां पर जो भाव रूप सखी है वो भाव रूप सखी भी तो सखी होकर के विराजमान क्योंकि सखी बिना यही रस पुष्टि नहीं होए। सखी रस विस्तारी सखी आस्वाद है सखी रस के बिना रस की पुष्टि नहीं है सो आज जो आंसू श्री हृदय जो द्रवीभूत होकर के हृदय द्रवो यह जो हृदय रूपी द्रव था वही सप्राप कंठम वही कंठ तक पहुंचा और कंठे तक पहुंचकर के नेत्र युगम नेत्र युग में भी पहुंचा परंतु जैसे ही पहुंचा उस समय धैर्य रूपी जो सखी है उस धैर्य रूपी सखी ने उस हृदय के आंसू रूपी सखी को धैर्य प्रदान किया और उसको संभाल करके रोका जैसे एक सखी यदि व्याकुल होने लगे तो दूसरी उसको धैर्य देती हुई विराजमान होती है इस प्रकार परसोनिफिकेशन है मानवीयकरण है कि धैर्य रूपी सखी ने व्याकुलता में आंसू रूपी सखी को नीचे गिरने से रोका संभाला है अर्थात उन आंसुओं को तपकने नहीं दिया और इन सखियों में उस समय श्याम सुंदर के प्रति जो प्रणय हुआ है उत्पन्न हुआ है उस के कारण अपने को उस समय ये पहुंचती हुई रोती भी जा रही हैं और आंसुओं को पहुंचती भी जा रही हैं क्रोध भी प्रकट करती हुई उस समय ये श्याम सुंदर से कर क्या बात मैं व्याकुल तहत ज्यादा और फिर भी प्यारे के प्रति क्रोध है और उस क्रोध में क्रोध जो आ रहा है उस क्रोध के कारण आंसू बहते हुए जो आंसू हैं उनको उस समय पहुंचती हुई ये सब सखी उस समय कह रही हैं तो सप्राप कंठम अभी जो ध्रुवीभूत हृदय था वो पहले कंठ में पहुंचा फिर नेत्रुगलम नेत्र में पहुंचा परंतु धैर्य धैर्य रूपी सखी ने उस आंसुओं को रोका है और तस्य रूरधे उनको रूधे माने रोका और पतनार्थ वर्तम के कहीं पतन के मार्ग में वर्तम माने मार्ग पतनार्थ माने गिरने के मार्ग में वे नहीं पहुंचे जैसे विरह की अतिशयता में विहिणी अनेक अनेक बार भ्रृगुपात करती हैं एक पारिभाषिक शब्द है भृगपात माने इस शरीर को धारण करके क्या करेंगे ऐसा विचार करके कहीं अपने देह को त्याग करना भ्रुगुपात श्री गोवर्धन शिखर के ऊपर चढ़ करके जैसे वहां से छलांग लगा लेना श्री यमुना उनकी धारा में जैसे कहीं हम बह जाएं ये भ्रुगुपात की जो कहीं अभिलाषा है उस अभिलाषा को यदि कोई सखी करने लगे तो दूसरी सखी उसको छाती से लगा लेती है बोले नहीं नहीं श्री ललित माधव नाटक में श्री माथुर बिरोह में इस भूपात का कहीं श्री रूप गोस्वामी जी ने संकेत किया श्री श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं उस समय व्याकुल होकर के श्री स्वामी सखी से कहती है बोले अभी सखी मेरी ये जो पालतू हरिणी है अब इस हरिणी को मैं तुझे सौंप रही हूं मैंने जो ये लता बोई थी इस लता को मैंने सदा जल देकर के सींचा है आज से ये लता मैं तुझे समर्पित कर रही हूं अरे सखी मुझे एक बहुत आवश्यक कार्य याद आ गया अरे सखी मुझे अब अनुमति प्रदान कर मुझे क्षमा करना यदि मैंने तुझसे कोई टेढ़े वचन कह दिए मैं श्री यमुना में यमुना की ओर जा रही हूं एक बहुत आवश्यक कार्य मुझे अभी अभी याद आ गया और ऐसा कहकर के श्री किशोर जो श्री ललता जी से विदा लेने लगे श्री ललता स्वामी को ऐसे से लगाकर कह रही हैं बोल सखी खबर जो तू मन में विचार कर रही है ऐसा विचार कभी करना भी मत मैं तुझे एक के लिए भी छोड़ नहीं सकती सखी, तुझे सौगंध है तू ऐसा मत कर मत कर हम पहले से ही दुखी हैं, हमको और दुखी करना क्यों चाहती है श्री किशोरी जी उस समय चाह थी भ्रपात करना उस समय जितनी भी सखी गण है वो श्री प्रिया को छाती से लगा करके उनको धैर्य देती हैं अरी शाम सुन्दर कह कर के गए हैं कह गए कि आया कई मैं जल्दी तू ऐसा मत कर शाम सुन्दर अपने वचनों को सत्य करेंगे कभी भी झूठा झूठ जूट नहीं बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे तो ऐसा कहते हुए भी बिराजमान होते है तो यहां पर मानो वो हृदय ही आंसू बनकर के भूगुपात करना चाहता है नेत्रों के माध्यम से परंतु तो रूपी सखी उसे भ्रुपात नहीं करने देती है ये है बिंब बिंब जो वो इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे कोई विरणी व्याकुल होकर के एकदम उत्कंठा में जैसे अपने देह का त्याग करना चाहे और दूसरी सखी उसको हृदय से लगाकर के जैसे रोकती है इसी प्रकार यहां हृदय ही द्रवीभूत होकर के आंसू बन करके नेत्रों के माध्यम से नीचे गिर जाना चाहता है भ्रगपात करना चाहता है परंतु उसके पतन के मार्ग को उसके नीचे कूदने का जो मार्ग है उसको जैसे कोई दूसरी सखी रोकती है ऐसे ही धैर्य रूपी सखी ने बलवान सखी ने श्री प्रिया के उन आंसुओं को सखियों के उन आंसुओं को आज रोक लिया है सप्राप कंथमअप नेत्र युगम परंतु धैर्य तस्वीर रतनार्थ वर्तमो वे जो आंसू हैं वो उन आंसुओं को कहीं पतनार्थ वर्तमो जो भ्रुपात करने वाले थे उनके मार्ग को रोक लिया है भाव स्पष्ट है तो वृंदागिरा वृंदा ब्रंदा की वाणी से उस समय मुर हराभरण श्री आच और श्याम सुंदर के आभूषणों की शोभा का दर्शन करके श्री राधिका सवे शाम श्राधिका की जितनी भी सवे माने समान अवस्था वाली जितनी भी सखी थी सवे सखी सहेलीगण उन सहेलीगणों का हृदय द्रवो यह हृदय अत्यंत अत्यंत द्रवीभूत हो गया और सब प्राप्त कंठ वो ध्रुवीभूत हृदय ही जब कंठ में आया तो कंठावरोध हुआ फिर नेत्रुगम नेत्र युगल नेत्र में जब आया तो आंखें डबडबा आई परंतु तो जैसे ही वे आंसू नीचे गिरना चाह रहे थे आंसुओं के माध्यम से वह हृदय ही शरीर का त्याग करना चाह रहा था उस समय धैर्य ने किसी तरह से पतनार्थ वर्तन गिरने वाला जो मार्ग था उस मार्ग को रोक लिया अच्छा को अपनी आंखों में ही दब दबा करके रोक करके वे विराजमान हुई हैं प्रेम प्रकाश रमसाद विशाखा उस समय श्री विशाखा जो कि रस की विशिष्ट शाखाओं को बढ़ाने वाली हैं आज विशाखा शाखा रहित तो हो गई है क्या बात जो मिलन में विशिष्ट शाखाओं को विस्तार करने वाली एक शाखा में पुंखानुपुंख एक डाली से दूसरी दूसरी में तीसरी डाली जैसे निकलती है ऐसे लीला का जो विस्तार करने के कारण जो विशाखा के थी आज वे विशाखा होकर के सूखी मुरझाई हुई होकर के वे विशाखा विराजमान हैं प्रेम प्रकाश विवशा प्रेम के प्रकाश में विवश हो रही है रवसा विशाखा मुंकाश्यताम गतवती चराय ताशु जितनी भी सखीगण हैं उनके तो जैसे मुंह सिल गए हो मुंह काम उनके मुख, मुख हो गए हैं ऐसी जितनी भी सखीगण थी उनकी ओर श्री विशाखा ने देखा आचस्ट और देख करके चाट लपति ललता कराबजम उस समय ललता उनसे चाट लपते ललता जो श्री ललता उनसे चाटकारता पूर्वक ललता कराबजम चाट पूर्वक लपति माने बोलते हुए ललता के कराबजे ललता के श्री हस्त को कंप पाण योगलेन तदागृहित उस समय कांपते हुए हाथों से श्री ललता के चरणों को पकड़ करके उस समय विशाखा कहने लगी ये अत्यंत अत्यंत दीनता धारण करके श्री ललता की खुशामद करते हुए उस समय श्री विशाखा उस समय विशेष रूप से उस समय कहने लगी हैं एकदम व्याकुल हो गई हैं और दोनों हाथ से ललता के चरण जो है उनको उन्होंने पकड़ लिया है अपने कांपते हुए हाथ से कृत्न पुनर्न त्यागा विडंब यति सह स्वभूषण साक्षात तदस्य परिभाषण लोल चेता याचे बराल लवती और उस समय कहने लगी हे सखी लते अब मैं तेरी मैं जो बात है उसको कुछ कहना चाहती हूं तू अनुमति प्रदान कर मेरे हृदय की जो बात है उसे मैं तेरे सामने रख देना चाहती हूं मुझे तू अनुज्ञा प्रदान कर मुझे तू अनुमति प्रदान कर ललता से बोले एक बात कहना चाहती हूँ ललता जैसे ब्रह्मे पद्धति यही है वो जैसे बिहार दास निकट नित रहे जैसी देखे तैसी कहे ये है श्री जीव स्वामी पाद उस लीला का साक्षात दर्शन करते हुए जैसा वहां पर हो रहा है वैसा बिल्कुल जैसा देख रहे हैं वैसा वर्णन करते हुए कह रहे हैं श्री विशाखा जी की बिल्कुल यही स्थिति ललता के चरण पकड़ करके अरे विशाखा अरे ललता मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ तुम मुझे कहने दे मुझे कहने की अनुमति दे दे मैं उसे तुझे कहना कहना चाहती हूं मेरी बात को तू सुन ले ऐसे एकदम व्याकुल होकर के बिल्कुल वैसे के वैसे वचन उनको प्रस्तुत करते हुए कह रही हैं कि कृष्ण सखी प्रभव हताह बोल कृष्ण ने पहले ही हमको हमारी सखी श्री राधिका का परव परिभव करके उनका अपमान करके हमको तो वैसे ही मार डाला है हम तो मरी मराई हम तो मरी कुची सी पहले ही पड़ी हुई हैं कृत्वा सखी परभवीन सखी माने राधिका हमारी सखी श्री राधिका का श्याम सुंदर ने जो अपमान किया है उस पर अपमान के कारण हताह हम तो पहले ही मरी गिरी सी पड़ी हुई हैं यहाँ हत पड़ी हुई हैं पुनर्नस्त्यागा विडम्ब यतिशह सुखभूषण देख तो देख श्याम सुंदर की ये कैसी अनुचित कार्य है कि वे अपने आभूषणों को हमको सौंप करके और हमको और भी विडम्बित कर रहे हैं ये कहाँ की बात है पहले ही उन्होंने हमारी सखी का अपमान करके हमको इतना हथ कर दिया और अब ये आभूषण हमारे पास में और भिजवा रहे हैं सखी, जैसा भी हो हम तो हम और हमारी सखी जैसे भी हैं वैसे अपने जीवन का यापन कर लेंगे परंतु तो हाय श्याम सुंदर हो इस बात को हम कैसे सहन कर सकती हैं? पहले से ही दुखी और श्री श्याम सुंदर ये आभूषण उतार करके ओ, हमारे पास में जो भिजवाए ये तो वे उल्टी हमारी और भी बिड़ना माने हमारी और भी अपमान और हंसी कर रहे हैं विडंबना मने हसी वे हमारी और भी हंसी करते हुए विराजमान हैं हम तो पहले ही कदर्सना में पड़ी हुई थी और कदरसना के साथ में यह विडंबना और हो गई की बात है कहा दशा और विडंबना माने उसके ऊपर भी हमारी खिल्ली उड़ाई जा रही है यह कहां की बात है, है।, है। अरे सखी उचित नहीं है उचित नहीं है पुनस्त्यागा स्वभूषणानम अपने आभूषणों का त्याग करके विडंबी वे उल्टा हमारी हंसी और कर रहे हैं साक्षात तदस्य परिभाषण लोल चेता अरी सखी देख श्री श्याम सुंदर के साथ में साक्षात तदस्य परिभाषण लोल हम श्याम सुंदर के परिभाषण को बताने में चंचल चित्त वाली हो रही हैं। है परिभाषण श्याम सुंदर के जो परिभाषण है भाषण उनको कहने के लिए मैं चित्त हो रही हूं श्याम सुंदर जो कहना चाहते हैं श्याम सुंदर से जो हमको कहना चाहिए और श्याम सुंदर जो कह रहे हैं उनकी बात को कहने के लिए लोल चेता मैं चंचल चित्त वाली हो रही हूं याचे अरे सखी मैं तुझसे अनुमति मांगती हूं बराले ललते भवतीम अनुज्ञा मुझे तू अनुज्ञा प्रणाम कर श्री श्याम सुंदर की हमको श्याम सुंदर से जो बचन कहने चाहिए उनको मैं कहना चाहती हूं अपने हृदय की बात को कहना चाहती हूं जैसा हम श्याम सुंदर से बोलना चाहती हैं उसके लिए तू हमें अनु कर मैं तो श्याम सुंदर से यह कहना चाह रही थी कि श्याम सुंदर यह उचित नहीं है अर्थात श्याम सुंदर से उलाहने के वचन हम कहना चाह रही हैं उसके लिए तू मुझे अनुज्ञा प्रदान कर ताऊचेरे चलता रचिता से वीक्षा कुर्म के माल अभी कुप्यतम निशा सोषमान द्विधा ग्लपयता नहीं साक्षात तत् असाप्रत मुप्रजनमच स अब जितनी भी सखी हैं उस समय श्री ललता के मुख का दर्शन कर रही हैं और सब कह रही हैं बोले अरे सखी यदि हमने कोई बात कही श्री राधिका हमारे ऊपर गुस्सा तो नहीं करेंगे हाय हमारी बड़ी दुर्दशा हो गई है हमारी दशा इधर जाए तो राधिका बुरा माने उधर जाए नहीं कहें तो मन नहीं माने तो इधर कुआं उधर खाई जैसी दशा है यदि श्याम सुंदर से हम क्रोधित होकर के यदि उल्हाने के वचन कहें और श्याम सुंदर से झगड़ा करें तो राधे का बुरा मानेगी और यदि कुछ नहीं कहें तो हमारा चित्त नहीं मानेगा श्याम सुंदर ने अं चित किया हमारी सखी का उनको अपमान नहीं करना चाहिए था उन्होंने अपमान क्यों किया तो एक ओर तो अपनी सखी के अपमान को देख करके हमारे हृदय में क्रोध है क्रोध होकर के हम श्याम सुंदर से कुछ कहना चाहती हैं। दूसरी ओर यदि कुछ कहेंगे तो राजका बुरा मानेगी अब राज का बुरा मानेगी शाम सुंदर बुरा मानेंगे इसमें हम तो दोनों तरफ फंस गए न तो श्याम सुंदर से कुछ कह सकती हैं न कुछ कहे बिना रहा जा सकता है दोनों स्थिति हो गई गुस्सा तो बहुत है हमारे हृदय में श्याम सुंदर को उल्हाने देने का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हाँ, हमारी सखी उनके स्थान पर तुमने ऐसा भले मांग मनाने के लिए भी कह दिया परंतु तो आखिर में कहा क्यों चंद्रावली से कि अरे मेरा दे ये सारा राज्य तुम्हारा है ये वृंदावन का राज्य तुम्हारा है ऐसा कहीं कहा जाता है ऐसा तुमको नहीं कहना चाहिए तो श्याम के ऊपर गुस्सा भी है परंतु तो यदि श्याम से हम क्रोध के वचन कहें तो श्री राधिका का मन दुखेगा राधिका नाराज होगी अब ऐसी स्थिति कि हम न शाम सुंदर से कुछ कह सकती हैं राधिका का विचार करके और राधिका का पक्ष देखकर शाम सुंदर से कहने की इच्छा भी हो रही है अब क्या कर उस समय की दशा का वर्णन कर रहे हैं तांचे उस समय जितनी भी सखी हैं वे सब बोली श्री विशाखाजी ने ललता के चरण पकड़ करके कहा बोले अभी सखी मेरे हृदय में तो श्याम सुंदर के प्रति बड़ी गुस्सा आ रही है मैं तो श्याम सुंदर को यदि मिल जाए तो अच्छी तरह से श्याम सुंदर को झाड़ दूं ये हृदय में क्रोध था श्री विशाखाजी के अभी सखी ये तू अनुमति दे मैं जो अपने हृदय की बात कहना चाहती हूँ उसको तुझसे कहना चाहती हूँ ये सखी प्रेमाधिका होकर के सखी के स्नेह में युक्त होकर के श्री श्याम सुंदर की भर्सना करने के लिए श्री विशाखा जी अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही थी कहा विशाखा जी बड़ी गंभीर है दोनों को मिलाकर के रखती हैं परंतु इस समय श्री विशाखा जी बड़ी नाराज हो रही हैं और ललता से कह रही है अरे ललता ये तुम मुझे अनुमति दे तो मैं श्याम सुंदर को अच्छी तरह से सुना दू अब छोड़ूंगी नहीं शाम सुंदर सामने आ जाए तो उनको सुना दूंगी तू मुझे अनुमति दे दे कहने की उस समय जितनी भी सखीगण हैं वे सब श्री विशाखा को रोकती हुई धैर्य देती हुई कह रही हैं ताव ऊचेरे अब सखियों की दशा ताव उचेरे कैसे बोली ललता रचता से दीक्षा ललता की ओर जिन्होंने दीक्षा की है अर्थात ललता का आसी माने मुख उसकी वीक्षा करके उसका दर्शन करके आसी कहते हैं मुख तो रचित ललता रचित आसी आसा ललता के आसी माने मुख की वीक्षा माने दर्शन करके वे जितनी भी ता माने वे सखीगण ये तालता ये से भिक्षा जिन्होंने ललता का मुख दर्शन कर लिया ये ताह माने सखियों का विशेषण है जितनी भी सखी गण वे सब बीच में ही बोल पड़ी लाल ललता का दर्शन करके वे साली सखी बीच में ही बोलने लग बोल लगी अरे तुम बताओ हम क्या कहें हम क्या कहें कुप्य तो माननीसाह यदि हम श्याम सुंदर से कुछ वचन कहेंगे तो कुप्य तो माननी शाह माननीय राधे का इस बात से कहीं क्रोध करेगी सोष्मान द्विधा ग्लपेयता हाय श्री श्याम सुंदर ने हमको द्विधा ग्लपेता दोनों प्रकार से हमको कहीं समस्या में डाल दिया है दोनों प्रकार से श्री श्याम सुंदर हमको व्याकुल करते हुए विराजमान हो रहे हैं दोनों तरह से हमको ज्ञानी की प्राप्ति हो रही है सोष्मान द्विधा ग्लपयता नहीं साम्प्रतम साक्षात असाम्प्रतम उप च सद सद्य नहीं सांप्रतम तत् अर्थात श्याम सुंदर से टेढ़े बचन कहना यह उचित नहीं होगा साक्षात असाम्प्रतम च सद्य और श्री श्याम सुंदर के पास में साक्षात जाना प्रार्थना करने के लिए जाना यह भी उचित नहीं होगा श्याम से टेढ़े वचन कहना भी उचित नहीं होगा और श्याम के पास में साक्षात जाना यह भी उचित नहीं होगा हमारी दो तरह से ज्ञानी हैं श्री कृष्ण हमारे सामने हैं नहीं उनके पास में हमारा साक्षात जाना यह भी उचित नहीं होगा तो सोसमान द्विधा श्री श्याम हमको दोनों प्रकार से कष्ट प्रदान करने वाले हैं नहीं सांप्रतमता, तत् सुंदर से टेढ़े वचन कहना यह भी उचित नहीं है और साक्षात असाम्प्रतम उपब्रजन से सद्य हो तुरंत ही श्री शाम सुंदर के पास में उपब्रजनम निकट जाना यह भी साक्षात असाम्प्रत है यह भी उचित नहीं है ऐसे सब सखियों के वचन सुने सारी सखियों ने अपनी समस्या रख दी कि अभी सखी यदि हम श्याम सुंदर से टेढ़े बचन कहती हैं श्याम सुंदर को गुस्सा हो श्री राधिका गुस्सा होंगे और श्याम सुंदर के पास में अभी जाना वो भी हमारा उचित नहीं है श्री राधिका को राधिका के क्रोध को देकर के अभी जाना वो भी उचित नहीं है इस अवस्था में एवं निशम्य ललता जगात वृंदा ऐसे जब सुना तब ललता उस समय शिवृंदा से बोली कि यद्येत तुदलाली सदेशे सदेश अस्माक वाचकमी स्मरती अतिपथे अति पथे श्री हम कहा जा न तो राधिका के पास में जा सकती है न कृष्ण के पास में जा सकती हैं ऐसे सखीगण अपनी व्यवस्था की जो स्थिति है उसको बता रही हैं एवं निशम में जब ललता ने विचार विचार किया तब जगात बृंदा ललता अंत में बहुत विचार करने के बाद में अब वृंदा से बोली कि यद्य तस् मृदलाल कि हे बृंदे एक काम करें कि यद्य तस् मृदलालीयम इम मृदलाली ये कोमल चित्त वाली यदि विशाखा श्याम के पास में जाती है तो यह ज्यादा अच्छी बात होगी यदि मृदलाली ये मृदुल स्वभाव वाली सखी अर्थात विशाखा यदि सदेश श्री श्याम के पास में जाती हैं तो अस्माकम वाचिक मी तव इदम स्मरती तत्कर्ण अथ पथि पुस्तम विदध्या तो तुम हमारे ये जो बचन हैं इन बचनों को तुम स्मरण करती हुई तत्कर्णयो श्री श्याम सुंदर के कानों में हमारे इन बचनों को विदध्या तुम पहुंचा देना श्री विशाखा के हृदय में क्रोध तो बहुत है और ये कह भी रही है कि अरे सखी यह तुम मुझे अनुमति प्रदान करो तो मैं श्याम सुंदर से मिलना चाहती हूँ एक बार उनको मिल करके अच्छी तरह से उनकी उनको मैं समझा भी दूंगी मैंने डांट भी दूंगी श्याम सुंदर को उल्हा भी दे दूंगी पांच सारी सखियों ने कहा कि कहीं ये राधिका से बात करें तो राधिका कहीं व्याकुल नहीं हो जाए ऐसी स्थिति में फिर अंत में निर्णय यही हुआ ललताजी ने यह निर्णय किया कि नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा ऐसा नहीं है जाना तो श्री कृष्ण के पास में पड़ेगा ही इसलिए श्री विशाखा मुर्दुल अलीम ये कोमल स्वभाव वाली हैं ये सदेश मनुष्री श्याम सुंदर के निकट यदि एति यदि यह जाती हैं एति ये क्रिया है यद्येति यदि ये श्याम के पास में जाती हैं तो अस्माकम वाचम के वाचम अपनी तुम तो एकदम स्मरणती हमने जो वचन कहे हैं इन बचनों को भी तू स्मरण रखना और इन वचनों को श्याम से सुना देना तत्कर्ण अति पथि ही प्रथतम विधाद्या श्याम के कानों में ये जो वचन हैं इन वचनों को तुम प्रथतम माने विस्तार पूर्वक विधाध्या माने डाल देना कर्ण अति पथी श्री श्यामचंद्र के कर्ण पथ में पृथतम माने मेरे इन वचनों को विद्या तुम डाल देना क्या ये ललताजी और सब सखियों का क्या संदेश है इसको आगे बता रहे हैं कि सो महाभाद्यपि घनक कुंज घनाधकार स्वारण्य तुम यदि बोध्यतोपि कालात्यम किम करोशि मुझा सबाष्पम कि भानुजाबरुचि प्रतिरोद अभी उल्हाने के वचन है कि सोमाभया सोमया मने श्री चंद्रावली जी चंद्रमा चंद्रा, चंद्रा चंद्रमा के समान जिनकी आभा है सोमाभयाज घन, घनाधकार हे श्री श्याम सुंदर आप अपनी घनी कुंज के अंधकार को यदि सोमाभया माने श्री चंद्रावली रूपी चंद्रमा के द्वारा यदि तुम स्वारण्यम उज्ज्वल तुम अपने कुंज को यदि प्रकाशित करना चाहते हो यदि वह उद्यत भी भले तुम उद्यत हो परंत फिर भी तुमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कालात्यम किम करोशी तुम फिर व्यर्थ में रो रो करके कालत्य मैंने समय क्यों व्यतीत कर रहे हो मुधा सबाष्पम व्यर्थ ही आंसुओं के साथ में तुम कालत्य को काल को क्यों बिता रहे हो किम भानुजाम्बर रुचिम प्रतिरोधी क्योंकि क्या तुम भानुजा की रुचि के लिए भानुजाम्बर रुचिम श्री सूर्य जो है उनकी कांति के लिए भानुजा मन सूर्य की जो रुचि है उस रुचि को ही प्राप्त करना चाहते हो और उसके लिए तुम रो रहे हो यहां पर भाव यह है कि चंद्रमा में जो प्रकाश है वो प्रकाश सर्वदा सर्वदा आएगा चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का आया हुआ ही प्रकाश है इसलिए वास्तविक प्रकाश देने वाली जो वस्तु है वो चंद्रमा नहीं है वास्तविक प्रकाश का स्रोत श्री राधिका ही है जा, जा, जो राधा राधारानी है वे ही वास्तविक प्रकाश का स्रोत हैं यदि चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा तुम अपनी कुंज को प्रकाशित करना भी चाह रहे हो तो चंद्रमा का प्रकाश तब तक ही तुम्हारी कुंज को प्रकाशित कर सकेगा जब तक कि श्री सूर्य वा चंद्रमा को प्रकाशित किए हुए है सूर्य ने यदि चंद्रमा को प्रकाशित करना बंद कर दिया तो उस स्थिति में अमावस्या हो गई तो चंद्रमा कहां से प्रकाशित करेगा परंतु सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त तो होने वाला नहीं है सूर्य मूल स्रोत होकर के विराजमान है चंद्रमा में जो प्रकाश आया है वह कहीं सूर्य के कारण ही आया है जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य इनके बीच में जब पृथ्वी विशेष रूप से आ जाती है उस समय चंद्रमा का प्रकाश पूरा समाप्त हो जाता है चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता है सूर्य और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा इनके बीच में यदि पृथ्वी आ जाएगी तो अमावस्या की तिथि होगी और अमा यदि पूर्णिमा के दिन आएगी तब तो ग्रहण पड़ेगा तो अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आएगी तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा और चंद्रमा रहेगा एक सामान्य है माने पृथ्वी जैसे-जैसे हटती जाती है वैसे चंद्रमा की कला बढ़ती हुई चली जाएंगी और पड़वा द्वितीय तृतीया तिथियों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते फिर पूर्णमा के दिन पूर्ण चंद्रमा का दर्शन हो जाता है इसी तरह से परिक्रमा देते हुए जब घटता चला जाता है तो चंद्रमा का प्रकाश कम होता हुआ आ, कम होता हुआ चला आता है और अंत में अमावस्या आई जाती है तो जैसे चंद्रमा अपने आप किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है क्योंकि चंद्रमा तारा नहीं है चंद्रमा एक ग्रह है और ग्रह होने के कारण वो स्टार नहीं है वो केवल एक ग्रह मात्र है उसमें अपना प्रकाश नहीं है वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है जबकि सूर्य एक तारा है सूर्य एक स्टार है जबकि चंद्रमा एक कहीं ग्रह मात्र है तो चंद्रावली जो तुम्हारी कुंजी को प्रकाशित करेगी तब तक प्रकाशित करेगी जब तक कि श्री राधिका ने अनुमति प्रदान की हुई है परंतु यदि श्री राधिका की अनुमति नहीं हो या राधिका की इच्छा न हो तो श्री चंद्रावली तुम्हारी कुंज को प्रकाशित नहीं कर सकती है इसलिए अधिक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा के भरोसे तुम मत जियो अपना कालक्षेप मत करो चंद्रमा के भरोसे जिओगे तो वह कालक्षेप करना है समय बिताना है तुमको जो स्वयं प्रकाशमान है उस वस्तु का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए ये सखियों के बड़े जो उपेक्षा बने आ, आ, आ, जो उल्हाने वाले जो वचन हैं वो सखियों के उल्हाने वाले वचन हैं अब इसी पृष्ठभूमि में ये पंक्तियों को देखें कि सोमहाया चंद्रावली के द्वारा अपने घन कुंज घंज के घने अंधकार को यदि अपने इस कुंज के या अपने अरण्य की के इस घने अंधकार को उज्जवल तुम यदि उज्जवल करने के लिए यदि व उद्यतोपि भले आप उद्यत हैं आप अपनी कुंज के अंधकार को चंद्रमा की रोशनी से दूर करना चाहते हो परंतु चंद्रमा में अपने आप प्रकाश नहीं है चंद्रमा एक तारा नहीं है वह एक ग्रह है और ग्रह होने के कारण वह सूर्य से कहीं प्रकाशित है वह अपने आप तेज युक्त नहीं है ऐसे ही श्री चंद्रावली सर्वदा सर्वदा श्री राधिका के अनुगति या अनुमति के कारण ही तुमको प्रकाशित कर सकने में समर्थ है वह स्वयं चंद्रावली स्वयं प्रकाशमान होकर के विराजमान नहीं है कुंज के से तुम अपनी कुंजी के अंधकार को दूर करना चाहोगे तो कुछ देर के लिए प्रकाश होगा परंतु वो जो प्रकाश होना है वो सीमित ही है और एक तरह से कालात्यम केमु करोषी आप समय को गुजारने का समय को गलाने का जो प्रयत्न है वो ही कर रहे हो कालात्य करते हुए ही तुम विराजमान हो कालात्यम किम करोशी इसलिए चंद्रावली के चक्कर में न करके तुमको अब श्री राधे का, का ही चरनाश्रय ग्रहण करना चाहिए चंद्रमा के द्वारा अंधकार की आंशिक निवृत्ति होगी कुछ समय तक निवृत्ति होगी ना तो पूर्ण नृत्य होगी और ना अनंत काल तक निरंतर नृत्य होगी जबकि सूर्य सब काल में प्रकाशित करते हुए विराजमान होगा क्योंकि रात्रि के समय भी जो प्रकाश आ रहा है वह प्रकाश सूर्य का ही है यहां तक कि दीपक जो जलाया गया वो दीपक में जो प्रकाश है वो भी सूर्य का दिया हुआ ही प्रकाश है जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं उन सब का स्रोत सूर्य ही है चाहे चंद्रमा हो चाहे दीपक हो तो रात्रि और दिन सूर्य दोनों को प्रकाशित करते हुए विराजमान कभी साक्षात कभी दीपक या चंद्रमा के माध्यम से प्रकाशित करते हुए विराजमान जबकि चंद्रमा अपने आप से प्रकाशमान नहीं है इसलिए चंद्रावली का चक्कर छोड़ो और हमारी सखी श्री राधिका उनके ही चरनाश्रय को ग्रहण करो ये सखियों का संदेश है और ये जो संदेश है यह संदेश में कहीं ईर्षा का जो भाव है वो ईर्षा का भाव छिपा हुआ है तो काला किम करोशी क्यों शाम संदर? अपने समय को बर्बाद कर रहे हो समय को क्यों घोल गो, घोल रहे हो समय को घोलने की आवश्यकता नहीं है मुधा सबाष्पम क्यों आंसुओं को बहाते हुए समय को बर्बाद कर रहे हो किम भानुजांुचिम प्रति आप भानुजा माने सूर्य के प्रकाश की रुचि जो है उस रुचि के लिए ही प्रतिरोधिषित्व उनके पीछे क्यों रो रहे हो अर्थात श्री सीधा सीधा श्री स्वामिनी उनका आश्रय ग्रहण करो ये कहने का तात्पर्य हुआ तो रुचिम प्रति श्री राधिका उनकी शोभा के प्रति रोधित्व तुम क्यों इस समय व्याकुल हो रहे हो बल्कि सीधे आकर के श्री राधिका का ही आश्रय ग्रहण क्यों नहीं करते हो वृंदाल वृंद मनमान्य विशाखया गात ऐसे जिस समय कहा उस समय उसमें बृंदाल ब्रिंद मनुमान ने विशाखया गात अदूर अथ तस्य तचित चाग्या चंदाधराज्य अगमत मंत्रय मंत्रायता प्रिय तत्र उस समय वृंदाल बृंदम अनुमान्य श्री वृंदा अली वृंदम अनुमान्य हो उस समय श्री वृंदा की सखी इनसे अनुमति लेकर के विशाखया गाथ श्री वृंदा विशाखा के साथ में सारी सखी वृंदों से अनुमति लेकर के श्री विशाखा उस समय श्री वृंदा के साथ में वृंदा विशाखा के साथ में उस समय श्यामचंदर के पास में गई मैंने दोनों सखी गई वृंदा जी भी और विशाखा जी भी ये दोनों की दो चली तो विशाखे मैंने विशाखा को साथ में लेकर के वृंदा अगात वृंदा सखी उस समय चली कैसे चली अली अले अनुमान अनुमान्य हो सखी सखीगण जो है उनके अनुमति ग्रहण करके श्री वृंदाजी विशाखा के साथ में उस समय चली और कृष्णात अधूर अततस्य अथ विचिंत चाग्याम और उस समय श्री कृष्ण के आदेश को सोच करके श्री कृष्णात अधूरम कृष्ण से कुछ पास में ही दोनों साथ साथ पहुंची और तस्वीर विचिंत आज्ञा वहां पर श्री वृंदा को श्री श्याम ने जो आज्ञा प्रदान की उस आज्ञा के अनुसार श्री वृंदा जी तो चंदाध राज्य रचनीम अगमन मुनि श्याम श्री वृन्दा जी तो अपनी श्री पौर्णमासी जी के पास में बुंदा जी तो आगे बढ़ गई अब श्री मुनिशाह मुनियों में ईशा श्री चंद्र पौर्णमासी जी कैसे हैं जो चंद्राधिराज है राज्य रच, रचनी अगमत जो श्री पौर्णमासी जी जो चंद्राधिराज रचनीम अगमत चंद्र जो है उनके ही अधराज्य की उनका चंद्रावली उनके जो राज्य है उनको कहीं अनुमति प्रदान नहीं करने वाली हैं। तो मंत्राएताम प्रिय सखीम अभिरक्षित्रो उस समय पौर्णमासी जी से मंत्रणा करने के लिए जो पौर्णमासी जी कैसी हैं राज्य रचनी आज श्री राधिका जो हैं उनके ही अधराज्य को जो बनाना चाहती हैं ऐसी श्री पौर्णमासी जी के पास में तो वृंदा जी चली गई मंत्राए ताम उनके साथ में मंत्रणा करने के लिए अप्रिय सखी अभिरक्ष तत्व श्री विशाखा सखी को उस समय वहीं छोड़ गई हैं तो विशाखा सखी को वहाँ छोड़ कर के श्री वृंदा जी पौर्णमासी जी के पास में चली गई दो कहने का मतलब ये है दोनों सखी साथ साथ आई आई जब कृष्ण के पास में पहुँच गई उस समय श्री वृंदा उनको कृष्ण ने अनुमति प्रदान की और कृष्ण को प्रणाम करके कृष्ण की अनुमति लेकर के वृंदा तो चली गई हैं श्री पौर्णमासी जी के पास में और श्री विशाखा वहां पर कहीं रुक गई हैं अब इधर क्या दशा थी क्यों वृंदा को तो वृंदा इस समय कृष्ण से नहीं मिली हैं। वृंदा को पहले ही कृष्ण ने कृष्ण ने कह लिया था कि तुम पौर्णमासी से मिलकर के आना तो वृंदा कृष्ण की पूर्व आज्ञा को मांग करके आई दोनों सखी साथ, साथ। फिर ये कहकर के कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी है मैं पौर्णमासी से मिलने जा रही हूं यह कह कहकर के वृंदा पे तो चली गई और श्री विशाखा उनको वहीं रख गई अब श्री विशाखा जो हैं उनकी वे पर विराजमान हैं और इधर वृंदा गति मुर्रपुर मृगय मुर्ण। श्री श्यामसुंदर सुंदर जी की गति को देख रहे थे अर्थात वृंदा की बाट जो रहे थे उन्होंने ये देखा कि विशाखा भिक्षो कि अरे यहां वृंदा तो आई नहीं ये विशाखा कैसे आई हैं विशाखों को सामने खड़ा हुआ देखा मालती उस समय विशाखा को देख करके श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हैं और कौशाश्रिक इत जलपति मालती काम श्री विशाखा जी उस समय मालती से पूछ रही थी कि अरे माला मालती मैंने जो तुझे माला भिजवाई थी वो माला कहां है कसर वो मालती जी तो वो शाम श्यामचंद्र की नाक के ऊपर वो माला घुमा रही थी ना तो उनसे पूछ रही थी कि वो माला कहां है निश्चितताम पुल को संग उस समय श्री कृष्ण विशाखा को देख करके निश्चय कर बैठे श्री विशाखा ने पूछा अरे सखी वो मालती वो माला मैंने दे दी थी वो कहां गई अरे बहाना है कृष्ण से मिलने का कि हम तो माला ढूंढने के लिए आए हैं ये कहने के लिए ताकि कृष्ण ये नहीं क्यों क्या क्यों, क्यों आए अपनी गरमा को रखना है अपनी जरा थसक को रखना है इसलिए ये कहें कि हम तुम्हारे पास में आए तो कहीं हमारी नाक नीची नहीं हो जाए कि लो अब तुमको हमारी खुशामद करने के लिए आया इसलिए अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए मालती से पूछ रही है श्री विशाखा बोले अरे विशाखा बोबो मालती वो मैंने तुझे माला भिजवाई थी वो माला कहाँ गई ऐसे पूछ रही है श्री कृष्ण ने जब विशाखा को देखा तो निश्चितता निर्णय कर लिया कि ये विशाखा ही है सब पुलकांगतांग संघ श्री श्याम सुंदर के उस समय अंग संघ उनके श्री अंग अत्यंत अत्यंत रोमांचित हो रहे हैं और सर्वस्खलित पदम अभ्यपद्यत चाव दक्ष उस समय श्री श्याम सुंदर शर्म माने सुख से अत्यंत अत्यंत अटपटी चाल से श्री विशाखा जी के पास में आए और विशाखा के पास में आकर के अब श्री विशाखा से पूछ रहे हैं और अब श्री श्याम श्यामचंद्र अपने भाव को विशाखा के सामने कह देंगे कि श्री राधिका कैसी हैं उनकी कुशल इत्यादि पूछे अब श्री विशाखा जी जो उद्देश्य लेकर के आए वो उद्देश्य अब उसको पूरा करेंगे बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गौर हरि